सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार जूनागढ़ के एक दंपति ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है 1996 में चार किश्तों में पैसे जमा करवाए थे 1998 में इन पैसों को लेकर फ्रॉड किया गया जब दंपति अफ्रीका में था बैंक ने खुद ही इस फ्रॉड की एफ दर्ज कराई और पैसे लौटाने ऐसी इनकार कर दिया जो की आर के नियमों के खिलाफ था जिसमे ये साफ कहा गया है कि उपभोक्ता किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अगर वो उस फ्रॉड का हिस्सा नहीं है और ये फ्रॉड या तो बैंक की लापरवाही या उनकी सहमति से हुआ था 2003 में महिला के पति की भी मृत्यु हो गई। महिला को बैंक के नाम और पैसे जमा कराने की तारीख के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी दो में उन्होंने आर के तहत अपील दायर की और तब जाकर उन्हें तेरह साल के ब्याज के साथ पाँच लाख वापस मिले अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट